प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तर मारा मंत्र विचार जिज्ञासा कोई साधक वेदांत चिंतन में लगा रहता है उसके लिए क्या गुरु मंत्र का नियमित जप आवश्यक है समाधान यदि गुरु से मंत्र लिया है तो उसका नियमित जप करना ही चाहिए सन्यासी के जप का अर्थ तो वेदांत का अर्थ ही है प्रणव और पंचाक्षर के अर्थ तो महावाक्यों के अर्थ के समान ही है यदि इस प्रकार के अर्थानुसंधान पूर्वक कोई जब करे तो वेदांत चिंतन नहीं होगा क्या मेरा तो यही कहना है कि जब ठीक चलेगा तो चिंतन भी ठीक चलेगा अन्यथा नहीं जग्यासा। नित्य कर्म में मंत्र जब अधिक करना चाहिए या स्त्रोत्र पाठ समाधान यदि व्यक्ति एकाग्र होकर जप कर सकता है तो उसे अधिक जब की ही करना चाहिए यदि बहुत काल तक एकाग्र होकर जप नहीं कर पाता और पाठ करने में एकाग्रता अधिक रहती है तो पाठ भी करना चाहिए परंतु जो नियमित जप है उसे नहीं छोड़ना चाहिए पाँच माला दस माला जो भी नियम बनाया हो उतना जप तो जरूर करना चाहिए चाहे मन लगे अथवा नहीं पाठ में मन लगता है तो पाठ करना अच्छा है उसमें दोष नहीं है पर उसके लिए मंत्र जप नहीं छोड़ना चाहिए जिज्ञासा गुरु मंत्र के जप में जब संपूर्ण शक्ति है तो फिर पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय क्यों किया जाए समाधान पुराण आदि तो अवश्य पढ़ना चाहिए गुरु मंत्र में पूर्ण शक्ति है इसमें कोई संशय नहीं पर उसकी महिमा पुराण आदि ही बताते हैं आपके इष्ट की महिमा ऐश्वर्य लीला आदि का ज्ञान भी पुराणों से होता है इस ज्ञान से मंत्र जप में श्रद्धा बढ़ती है जीवन बड़ा व्यापक और बहुआयामी है बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में पुराणों से ही जानकारी मिलती है कि इन्हें किस प्रकार किया जाए सभी व्यक्ति हमेशा मंत्र जप में नहीं लगे रह सकते बचे समय में धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से समय का सदुपयोग ही होता है यदि कोई व्यक्ति इतना एकनिष्ठ हो गया है कि वह निरंतर एकाग्रतापूर्वक मंत्र जप कर सकता है तो उतने से ही उसका कल्याण हो जाएगा उसके लिए पुराण आदि पढ़ना आवश्यक नहीं है जिज्ञासा कलयुग में लोगों के सामर्थ्य के साथ साथ लगता है मंत्रों का प्रभाव भी कम रह गया है इसमें क्या हेतु है, है समाधान कलयुग में भगवान शंकर ने मंत्रों को किलित कर दिया है अर्थात लोग उनका दुरुपयोग न कर सके इसके लिए उनके प्रभाव को थोड़ा कम कर दिया है अन्यथा लोग उनके द्वारा मारण मोहन उच्चाटन आदि प्रयोग कर सकते हैं जैसे आजकल भी बड़े देशों के शासक परेशान हैं कि छोटे देश में भी परमाणु बम बना रहे हैं कहीं वे बम आतंकवादियों के हाथ चले गए तो सत्यानाश हो जाएगा इसीलिए बड़े देश चाहते हैं कि सभी देश परमाणु बम न बनाएं। इसी प्रकार शिवजी ने भी मंत्रों पर नियंत्रण कर दिया है जिससे कोई दुष्ट व्यक्ति इनका मनमाना दुरुपयोग न कर पाए शिव सबके कल्याणकारी और मंगलकारी हैं उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति गुरु परंपरा से जानकर मंत्रों का उत्कीलन करे कुछ तपस्या करे सात्विक हो वही इन मंत्रों का फल प्राप्त कर सके अन्य लोग नहीं जिज्ञासा क्या गुरु मंत्र को गुरु रूप ही मानना चाहिए यदि मंत्र गुरु रूप है तो उसकी सेवा किस प्रकार करनी चाहिए समाधान गुरु मंत्र भी गुरु रूप है ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है शरीर का संबंध तो व्यवहारिक है जबकि मंत्र का संबंध तो बहुत आगे तक जाता है गुरु आपके हृदय में मंत्र रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं इसीलिए गुरु मंत्र को गुरु मानकर सतत उनकी संभाल और सेवा करनी चाहिए पायों नाम चारु चिंतामणि उर कर तेन खसै विनय पत्रिका गुरु मंत्र को हृदय में पकड़े रहना चाहिए यही उसकी सेवा है मंत्र की व्याप्ति प्रत्येक व्यवहार में करो एक क्षण भी उसे मत भूलो यही उसकी बड़ी सेवा होगी